श्रीमद्भगवीता भाष्य अध्याय पांच न कर्तृत्व न कर्मा लोकस्या सृजती प्रभु न कर्मफल संयोगस्तु प्रवर्त न कर्तृत्व रथघट नी कर्माथ घट प्रादास्थित लोकस्य सृजति उत्पादयति प्रभु आत्मा न अपी रथाधिकृतवतः तत्फलन संयोगम न कर्म फल संयोगम देहादि का स्वामी आत्मा न तो तू अमुक कर्म कर इस प्रकार लोगों के कर्तापन को उत्पन्न करता है और न रथ पट महल आदि कर्म जो अत्यंत इष्ट है उनको रचता है तथा न रथादि बनाने वाले का उसके कर्म फल के साथ संयोग ही रचता है यदि किंचिद अपि स्वतो न करोति न कार्यति कार्यती चेह कर् कवन कार्य प्रवर्तते इति उच्यते यदि यह देहादि स्वामी आत्मा स्वयं कुछ भी नहीं करता कराता तो फिर यह सब कौन कर रहा और करा रहा है इस पर कहते हैं स्वभाव तो स्वभाव अविद्या लक्षणा प्रकृति ही माया प्रवर्तते दैवी ही इत्यादि ना वक्षमाणा स्वभाव ही वर्तता है अर्थात जो अपना भाव है अविद्या जिसका स्वरूप है जो दैवी ही इत्यादि श्लोकों से आगे कही जाने वाली है वह प्रकृति यानी माया ही सब कुछ कर रही है परमार्थतः तो वास्तव में तो नादत्ते कस्य पापम न चुकृत विभु अज्ञानेवृत ज्ञान तेन मुह्यंति जंतव न आदत्ते न गृति भक्तस्य अभी क्योंचि पाप न एव आदत्ते सुकत भक्त प्रयुक्त विभु विभु सर्व्यापी परमात्मा किसी भक्त के पाप को भी ग्रहण नहीं करता और भक्तों द्वारा अर्पण किए हुए सुकृत को भी वह नहीं लेता किम त प्रयुज्यते इति यागदानोमाकृत तो फिर भक्तों द्वारा पूजा आदि अच्छे कर्म एवं यज्ञ दान होम आदि सकृतकर्म किस लिए अर्पण किए जाते हैं इस पर कहते हैं अज्ञानेन आवृत ज्ञानम विवेक विज्ञान तेन मुह्यंती करोमि क्या भोक्षे भोजयामी एवं मोहम गच्छन्ति अविवेकिनः संसारिनो जंतव जीवों का विवेक विज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है इस कारण अविवेकी संसारी जीव ही करता हूँ कराता हूँ खाता हूँ खिलाता हूँ इस प्रकार मोह को प्राप्त हो रहे हैं ज्ञान नज्ञा नाशित आत्मन तषाद ज्ञान प्रकाशय तत्पर ज्ञानन तो ये अज्ञान आवृता मुह्यव तदानमें यहाँ जंतूना विवेक जान आत्मशेष विषय यथा आदित्यः आदिवद समस्त अवभाषयती तद्वद ज्ञानम ज्ञेम वस्तु सर्व प्रकाशयति तत्परम परमार्थ तत्व जिन जीवों के अंतकरण का वह अज्ञान जिस अज्ञान से आच्छादित हुए जीव मोहित होते हैं आत्मविषयक विवेक ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है उनका वह ज्ञान सूर्य की भांति उस परम परमार्थ तत्व को प्रकाशित कर देता है अर्थात जैसे सूर्य समस्त रूप मात्र को प्रकाशित कर देता है वैसे ही उनका ज्ञान समस्त जेय वस्तु को प्रकाशित कर देता है यत परम ज्ञान प्रकाशिम जो प्रकाशित हुआ परम ज्ञान है तद्बुद्धियदात्म तन निष्ठा तत्परायणा गुनरावृत्ति ज्ञान तस्मिन् तस्गता बुद्धि यहाँा ते तद्बुद्धय तदात्म तदव पर ब्रह्म आत्मा ये तदात्मनः तन्निष्ठा निष्ठा अभिवेश तात्पर्य सर्वाणी कर्मा संस्य ब्रह्मणि एव अवस्थान यशा ते तन्ष्ठा उस परमातत्व में जिनकी बुद्धि जा पहुँची है वे तद्बुद्धि हैं वह परब्रह्म ही जिनका आत्मा है वे तदात्मा हैं उस ब्रह्म में ही जिनकी निष्ठा दृढ़ आत्म भावना तत्परता है अर्थात जो सब कर्मों का संन्यास करके ब्रह्म में ही स्थित हो गए हैं वे तन्निष्ठ हैं तत्परायण चद तत परम अयन परागति पर गति युवती तत्परायण केवलात्मितर्थ एशाम ज्ञानेन नाशित आत्मनः अज्ञानम ते गति एवं विधा अपुन अपुनरावृत्ति पुनर्देहसंबंध ज्ञान निर्धतक यथोक्न ज्ञानेन निर्धुता नाशिता कल्मशः पापादि संसार कारण कारणा ये ज्ञान कल्मशा निर्धतक इत्यर्थः वह परम है जिनका परम अयन आश्रय परम गति है अर्थात जो केवल आत्मा में ही रत है वे तत्परायन हैं इस प्रकार जिनके अंतकरण का अज्ञान ज्ञान द्वारा नष्ट हो गया है एवं उपरयुक्त ज्ञान द्वारा संसार के कारण रूप पापादि दोष जिनके नष्ट हो चुके हैं ऐसे ज्ञान निर्धूत कलमस संन्यासी अपुनरावृत्ति को अर्थात जिस अवस्था को प्राप्त कर लेने पर फिर देह से संबंध होना छूट जाता है ऐसी अवस्था को प्राप्त होते हैं ये यशा ज्ञानन नासितम आत्मन अज्ञानम ते पंडिता कथम तत्व इति उच्यते जिनके आत्मा का अज्ञान ज्ञान द्वारा नष्ट हो चुका है वे पंडित जन परमार्थ तत्व को कैसे देखते हैं सो कहते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे विनयसंपन्नेविहस्ति सुनीचा पंडिता पंडितासमदर्शिन विद्या विनय संपन्ने विद्या चनय च विद्या विद्या आत्मनो बोधो विनय उपशम ताभ्या विद्या संपन्नो विद्या विनय संपन्नो विनयसंपनों च चो ब्राह्मणः तस्मिन ब्राह्मणे गवि हस्ति सुनी च एवं स्वपाके च पंडिता विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में अर्थात विद्या आत्मबोध और विनय उपरामता इन दोनों गुणों से संपन्न जो विद्वान और विनीत ब्राह्मण हैं उस ब्राह्मण में गौ में हाथी में कुत्ते और चांडाल में भी पंडित जन समभाव से देखने वाले होते हैं संपन्ने उत्तम संस्कारवती सात्विके राजस्प्याम गवी संस्कार ब्राह्मणे सात्व मध्यमाचरा राजस्व्याम गंस्कार अत्यम कवलतामस हस्तौ सगुण तज्ज संस्कार तथा राज्य तथा तमसकार अत्यम है समम एक अविक्रिय ब्रह्म द्रष्टुमशा ते पंडितादर्शिन अभिप्राय यह कि उत्तम प्राणी संस्कार संस्कारयुक्त विद्याभिनय संपन्न सात्विक ब्राह्मण में मध्यम प्राणी रजोगुण युक्त गौ में और कनिष्ठ प्राणी अतिशय मूढ़ केवल तमोगुण युक्त हाथी आदि में सत्वादि गुणों से और उनके संस्कारों से तथा राजस और तामस संस्कारों से सर्वथा ही निर्लेप रहने वाले सम एक निर्विकार ब्रह्म को देखना है जिनका स्वभाव है वे पंडित समदर्शी हैं ननु अभोजान्याहते दोषवंत समासामाभ्याम विषम समय पूजात इति स्मृत है पूर्वपक्ष वे इस प्रकार देखने वाले दोष युक्त हैं उनका अन्न भोजन करने योग्य नहीं क्योंकि यह स्मृति का प्रमाण है कि समान गुणशिल वालों की विषम पूजा करने से और विषम गुणशिल वालों की सम पूजा करने से यजमान दोषी होता है न्य दोषवंत कथम उत्तर पक्ष वे दोषी नहीं है क्योंकि यह सर्गो ये शाम साम्यम मन निर्दोषं निर्दोष ही सम्म तस्मा स्थिता इहए एव तै सदर्शि पंडित जितो वशीकृतः सर्गो जन्म यम्येभूतेसु ब्रह्मणि समे स्थित निश्चलीभूत मन अतक जिनका अंतकण समता में अर्थात सब भूतों के अंतर्गत ब्रह्मरूप समभाव में स्थित यानी निश्चल हो गया है उन समदर्शी पंडितों ने यहाँ जीवितावस्था में ही सर्ग को यानी जन्म को जीत लिया है अर्थात उसे अपने अधीन कर लिया है निर्दोष यद्यपि दोषवत्सु स्वकादिषु मूढ़ तद्दोष दोषवद्ध इव विभापि तद्दोष इति निर्दोषम दोषवर्जित ही यस्मा क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है यद्यपि मूर्ख लोगों को दोषयुक्त चाण्डालादि में उनके दोषों के कारण आत्मा दोषयुक्त सा प्रतीत होता है तो भी वास्तव में वह वा आत्मा उनके दोषों से निर्लिप्त ही है न अभी स्वगुण भेद भिन्न निर्गुणवात् चैतन्य वक्षति च भगवान इच्छादीना क्षेत्रधर्म अनादिवाद इति। च न अपि अंत्या विशेषा आत्मनो भेद का सी प्रतिशरी तत्व प्रमाणापत् है चेतन आत्मा निर्गुण होने के कारण अपने गुण के भेद से भी भिन्न नहीं है भगवान भी इच्छादि को क्षेत्र के ही धर्म बतलाएंगे तथा अनादि और निर्गुण होने के कारण आत्मा लिप्त नहीं होता यह भी कहेंगे वैशेषिक शास्त्र में बतलाए हुए नित्य द्रव्यगत अंत्य विशेष भी आत्मा में भेद उत्पन्न करने वाली नहीं हैं क्योंकि प्रत्येक शरीर में उन अंत्य विशेषों के होने का कोई प्रमाण संभव नहीं है अतः समम ब्रह्म एकमत तस्मात ब्रह्मणी एवते स्थिता तस्मात् न दोष अपि तान गंधमात्रशति देहादिसंघातात्मदर्शनाभिमाना भावात् अतः यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्म सम है और एक ही है इसलिए वे समदर्शी पुरुष ब्रह्म में ही स्थित हैं इसी कारण उनको दोष की गंध भी स्पर्श नहीं कर पाती क्योंकि उनमें से देहादि संघात को आत्म रूप से देखने का मान जाता रहा है देहादि संघातात्मदर्शनाभिमान व वो तत्सूत्र विषम समय पूजातः इति पूजा विषयत्विशेषणा समसमाभ्या विषम समय पूजातः यह सूत्र पूजा विषयक विशेषण से युक्त होने के कारण देहादि संघात में आत्मदृष्टि के अभिमान वाले पुरुषों के विषय में है दृश्यते ही ब्रह्मविद षंगद चतुर्वेदविद इत पूजादानाद गुण विशेष संबंध कारणम् क्योंकि पूजा दान आदि कर्मों में भेदबुद्धि का कारण ब्रह्मवेता, छवों अंगों को जानने वाला चारों वेदों को जानने वाला इत्यादि विशेष गुणों का संबंध देखा जाता है ब्रह्म तो सर्वगुण दोष संबंध वर्जित अतो ब्रह्मणि ते स्थिता युक्त परंतु ब्रह्म संपूर्ण गुण दोषों के संबंध से रहित है इसलिए यह कहना ठीक है कि वे ब्रह्म में स्थित है कर्मी विषय माभ्याम इत्यादि इदम तो सर्वकर्म संयासी विषय प्रस्तुत सर्वकर्माणी मनसा आरभ्य आध्याय परिसके अतिरिक्त समास समाभ्याम इत्यादि कथन तो कर्मियों के विषय में है और यह सर्वकर्माणी मनसा इस श्लोक से लेकर अध्याय समाप्ति तक सारा प्रकरण सन्यासी के विषय में है